श्री राम कृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद लीला समरण हेतु प्रस्तुत हो रहे ठाकुर इन दिनों भाभी कृष्ण संघ के संगठनार्थ प्राय प्रतिदिन ही नरेंद्र को एकांत एक में बुलाकर विविध उपदेश दिया करते थे एक दिन उन्होंने उनसे कहा राखाड़ की राज बुद्धि है वह चाहे तो एक बड़ा राज्य चला सकता है कौन जाने इस वाक्य में में नरेंद्र को क्या संकेत मिला? बाद में एक दिन उन्होंने आनंद पूर्वक कहा राखाल का नाम ठीक ही हुआ है इसके बाद से वे गुरु भाइयों के बीच राजा नाम से परिचित हुए परंतु बाद में रामकृष्ण संघ में महाराज ही ही उनका उनका सर्वाधिक प्रचलित नाम हुआ। हम भी आगे उल्लेख महाराज महाराज कहकर करेंगे। ठाकुर के रोग में सुधार न होता देखकर आदि विशेष चिंतित रहने लगे फिर भी वे हृदय में आशा का पोषण कर रहे थे परंतु एक दिन ठाकुर नरेंद्र तथा राखाल के मुख पर स्नेह पूर्वक हाथ फेरते फेरते उनका भ्रम दूर करते हुए स्नेह स्वर में कहने लगे यह शरीर कुछ दिन और रहता तो लोगों में चैतन्य होता पर वह नहीं रखेगी सरल मूर्ख कहीं सब न डाले एक तो वैसे ही कलिकाल में जब ध्यान नहीं है सुनते ही राखाल मरम करुण स्वर में अनुरोध करते हुए बोले आप कहिए कि आपका शरीर रहे माता की इच्छा से चालित निर्विकार ठाकुर ने केवल इतना ही कहा जैसी ईश्वर की इच्छा विश्वास के टूट जाने पर भी आशा नहीं छूटती और भक्तगण प्रभु सेवा से कभी विरत नहीं होते उपरोक्त घटना के बाद भी महाराज पूरे जी जान से ठाकुर की सेवा में लगे रहे यहां तक कि साधना के प्रबल आकर्षण से गुरु भाइयों के तीर्थ भ्रमण एवं तपस्यादी के लिए निकल पड़ने पर भी वे स्थिर भाव से काशीपुर में ही रहे इन दिनों ठाकुर युवक भक्तों को भिक्षा मांगने भेजा करते थे वे कहते थे भिक्षा का अन्न शुद्ध होता है एक दिन लाटू और महाराज भिक्षाटन को चले निकलते समय ठाकुर ने कहा कोई गाली देगा तो कोई आशीर्वाद देगा फिर शायद कोई पैसे भी दे तुम सब कुछ स्वीकार करना उनके लौट आने पर भिक्षा में प्राप्त वस्तुएं उन्होंने स्वयं ही उस अन्न को चखा काशीपुर की एक घटना से महाराज की तत्कालीन उदार मनोवृत्ति का परिचय मिलता है एक पगली दक्षिणेश्वर में के पास आया जाया करती थी काशीपुर में भी उसका उपद्रव शुरू होने पर निरंजन आदि भक्तों ने उसका ऊपर ठाकुर के पास जाना बंद करा दिया परंतु वह नहीं मानती थी एक दिन शशि ठाकुर के सामने ही महाराज से कहने लगे इस बार पगली यदि आए तो उसे धक्के देकर निकाल देना होगा अहेतु कृपा संधु ठाकुर ने तुरंत ही संकेत से कहा नहीं नहीं वह आएगी और देखकर चली जाएगी महाराज का महाराज का भी मनोभाव यही था कि जैसे भी हो पगली ठाकुर का ही तो चिंतन कर रही है अतः हम नाराज क्यों हों परंतु ऐसी युक्तियों में अविश्वासी शशि बोले परंतु बीमारी के समय ऐसा उपद्रव क्यों महाराज ने करुणार्ध चित्त से उत्तर दिया उपद्रव तो सभी करते हैं सभी लोग क्या शुद्ध होकर उनके पास आए हैं क्या हम लोग उन्हें कष्ट नहीं देते नरेंद्र आदि पहले कैसे थे कितना तर्क किया करते थे डॉक्टर सरकार ने उन्हें क्या क्या न कहा था वैसे देखा जाए तो कोई भी निर्दोष नहीं है फिर पगले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा दुख हो होता है कि वह उपद्रव करती है और इस कारण बहुतों को कष्ट भी होता है